श्री नमः नम श्रीमद्भगवीता ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासग्रसिता मध्ये महाभारतम् अदैतामृतवर्षि भगवती अषाद्यायिनी अंब तामुसलामी भगवेवेशी नमोस्त व्यास विशाल बुद्धे फुल्लिंद पत्रने ये या भारत तैलपूर्ण प्रज्वालि ज्ञानम प्रदीप प्रपन्न पारिजाता ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतदुहेन् नम वस दे वसुत देवकी मदनम देवी परे जगद्गु भीस्मद्रोण तताद्रथ जला गाधारणी लोत्पा शालहवती कृपेण कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्ति सोती पांडवैरण नदी क्वर्तकेश परास्य वचममल गीतांधोत्कम नाख्यानक संबोधना बोधि लोके सज्जन षट्परहर पेपीय मुदार भूयातपकज कलिम प्रध्वसी नेयसे ूक करो पंगु लंघयती गिरी यदे परमांदमाधव अथ गीताम्यम गीताद्य पठे प्रयत पुमा विष्ण पदम वापनों भयशोकादिवर्जि गीता प्राणायाम गीताध्ययनशील सेम परस पापा च मलनेमोचनम पुसा जलस्ना दिने दिने दिनेगद्गीताश स्ना संसारमलनाशनम गीता कर्तव्या कि मास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभ से मुखप्मा दुनीश्रिता भारतमृतसर्वस्व विष्णोनीश्रिता गीता गंगोदकंपी पुनर्जन्म नीते सर्वोपनिषदो गो दुग्धा गोपालंदन पार्थो वसुतिर्भोक्ता एकं देवकी दुग्ध गीतामृत महत एक देवकुत्रगीत एकोदुत्र एकको मंत्री ना तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने परमात्म गीता प्रबोधनी अथ प्रथमोध्याय पहलाध्यावाच धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे समेतायुजुस्व माका पाण्डवास्व किमुत संजय धृतराष्ट्र बोले हे संजय धर्मभूमि भूमि में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया व्याख्या यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया है जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं परंतु मनुष्य मोह के वसीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है ये मनुष्य घर गांव प्रांत देश आकाश जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं महाभारत का युद्ध भी मामकाह मेरे पुत्र और पांडवाह पांडु के पुत्र इस भेद के कारण आरंभ हुआ है संजय उत पांडवाने आचार्य मुजा वचनम अब्रवीत संजय बोले उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला पशेता आचार्य महति व्यूढ़ा द्रुपदुत्रेण तव शिष्येन धीमता हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपुत्र धृष्टुम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए अत्र शूरा महे शुवा हेमाजुन सयुधे युध नो विराट ध्रुप्च महारथष्टेतुकिन काशीराज पुरजित भोजस् शब्य नरपुंगव युधामण्य विक्रांत उत्तम सर्वयेव महारथा यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं उनमें युधधान सात्यकी राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं शिष्ट केतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं पुरजीत और कुंती ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं पराक्रमी युधामल्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं ये सबके सब महारथी हैं अस्माक विशिष्टा विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञाथम तान ब्रवीमित हे द्विजोत्तम हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ भवान कर्णस्य कृपस्य कर्णच कृप्चय अस्वस्थमा विकर्ण सोमदत्तिथ आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अस्वस्थ विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरीश्रवा अन्य च बहबह शूरा मदर्थे त्यक्त नाना ना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब, के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है अपर्याप्त तदस्क बलम भीस्माक्षित पर्याप्त तिदत में बलम भीमाभिक्षित्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है असमर्थ हैं क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है समर्थ है क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है व्याख्या इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है दुर्योधन ने कहा जानामि धर्म नचमे प्रवित्तिर्, जानामि अधर्म नचमे च मे निवृत्ति देवेन हृदय स्थित यहाँ तथा करोमि। गर्गसिंह्यता अश्वेध पचास छत्तीस मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात करता है वह वास्तव में कामना ही है जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे इसीलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को मंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया वहां युधिष्ठिर के वचन है परई परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधे द्वयं पंच शतम त्रुत महाभारत वन पर्व दो सौ तिरालीस दूसरों के द्वारा प्रभाव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग एक सौ पाँच भाई हैं आपस में विरोध होने पर ही हम पांच भाई अलग हैं और वे सौ भाई अलग हैं कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है गीता तीन छत्तीस सैंतीस परतु धर्म मनुष्यों को पूर्ण कर्मों में लगाता है अयन सुुच सर्वेश भूषमेवाभिरक्षनोंवंत सर्वे वहीन दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला आप सबके सब, सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह धींसा से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें तस्य संजयन हर्षम कुरवृद्ध पिता सिंहनाद्योच्च शंखम दतापवा उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया तथा शंखास् परमाण क गोमुखा तदैवाभ्यंत सशब्दस्तु बलो भवत उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ ही बज उठे उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ततः स्वेतरे हे युक्त महति संदने स्थितौ माधव पांडव दिव्यौ शंख प्रदु उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण और पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर अंतरयामी भगवान श्रीकृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले विकोदर भीष्मे नामक महाशंख बजाया अनंतजय राजा कुंती कुीपुत्रो युतिषि नकु सहदेव सुघोषमणिपुष्पक नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और नामक शंख शंखभजाए तास्यस्य श्रृखंडे च महारथः धृष्टुम विराट पराजितः द्रुपदो द्रौपदेस्व पृथ्वीपते सौभद्रस् महाबाहू शखा दो पृथ् पृथक हे श्रेष्ठ राजेधनुष्वाल काशीराज और महारथी श्रीखंडी तथा धृष्टुम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए सघोषो झात राष्ट्राण हृदयानी व्यधारियत नभस् पृथिवीलो व्यनुनादय और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदिर्ण कर दिए अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रांक प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुद्यम्य पांडव ऋषिकेश तदा वाक्यम मही पते। हे मही पते अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडवपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले अर्जुन उवाच सैच्युत यदिताेह योद्धु कामानैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन् में अर्जुन बोले हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है यो समानवेख्ये हम या एतेत्र समागताह धारतराष्ट्रस् दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूँ संजय उवाच देव मुक्तो शिशि केशो कु के सेन भारत सेनयोरुभ मध्य स्थापय भिस्म तो द्रोड़ प्रमुखतः क्षिताम संजय बोले हे भरतंशी राजन निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। व्याख्या युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने में भगवान की यह भी गूढ़ाभिस थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोहनाश करने के लिए गीता का महान उपदेश किया जा सके त्राप्य स्थिता पाथ पितृन न थान आचार्या मातुला भ्रातृन् पुत्रा पौत्रा सखीस्त था श्वशुरा नौ उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को पितामहों को आचार्यों को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को पोत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुहृदों को भी देखा तां समीक्षे सर्वान् बंधून अवस्थिता कृपया अपनी अपनी पर स्थित उन संपूर्ण को देखकर कर वे कु अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले अर्जुन ओ आच्ठ सजनम कृष्ण युजु समुपस्थित मम गात्री मुखं च पिछुष्य वेफसुश्चरेष्चा गांडीव संसते हस्ता परिदह्यते न शक्नो व्यवस्था भ्रमती वेमल अर्जुन बोले हे कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर भी कपकपी में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ निमित्ता ने विपरीता केशव न तो श्रेयो न स्वजन महवे हे केशव मैं लक्षणों शकनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ लकांखे विजयम कृष्ण न चाज्यम सुखा च न गोविंद नवाम हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ हे गोविंद हम लोगों को राज्य से क्या लाभ भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ एसा कांक्षित राज्यम भोग सुखा निच तईमे युद्धे जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं आचार्या पितर पुत्रा तथा च पितामह मातुला सशुरा पौत्रा शाला संबंधिस्तः हमेक्षापि मधुसूदन राज्यस्य हेतो राज्य हे तो मही कृते। आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता और हे मधुसूदन मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारू ही क्या निहत्यधार्त राष्ट्र का प्रीति सदन पाप में व्रय हे जनार्दन इन धित संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा तस्मा भंतुम धार्तराष्ट्रां स्वान्धवान् स्वजनम ही कथम भत्वा सुखिन् श्याम माधव इसलिए अपने बांधव इन धित्राष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे यद्यप्ये न पश्य लोभोपहत सुललक्षयोषम मित्रदोहे पातक कथम न गेयमस्म पापादस्मर्ति कुल दोष प्रपथ्यधिर्जनादन यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ बेश करने से होने वाले पाप को नहीं देखते तो भी हे जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से मृवृत्त होने का विचार क्यों न करें कुलक्षये प्रणश्यंते कुल, कुल सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है अधर्मात् कृष्ण प्रदुष्यंते कुल स्त्रियत्री सुदुष्ट सुभाष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 कुल कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं दोषये रेत कुल अभियान वर्ण शंकर कारकै उध्यंते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं कुल धर्म मनुष्याण जनार्दन नरके नियतम वासो भवती हे जनार्दन जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं अहो बद महत्पम करतुम व्यवसिता व्यय यद्राज्य सुख लोभे नंतुम स्वजन मुद्यता यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं यदि प्रतिकारम मा प्रतीशस्त्र शस्त्र पाणय धारतराष्ट्रतरम भवेत अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धित के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा तो शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा संजय उवाच चापम शखे रिजर संजय बोले ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाणस ही धनुष का त्याग करके युद्धभूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए ओम तस्थि श्रीमदवद्गी उपनिष्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रेष्ण्ण्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रसमोध्याय